तो अब शांति नहीं मिलेगी स्वर्णपुर के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो यह देखकर भला तुम्हारी भार्या कैसे धीरज धर सकती है स्वयं यमराज जहां दासत्व करे इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग मर्त्य पाताल में और किसी का देखा गया है जो इंद्रादि की भी अधिकार अधीश्वरी थी वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारिन बन गई उन नवीन जटाधारी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 कैंची लाकर उनकी चद्दर के किनारे के सूतों को काटने जा रहे हैं श्री राम कृष्ण बोले क्यों काटता है रहने दे साल की तरह अच्छा दिखाई देता है हाँ जी इसका क्या दाम है उन दिनों विलायती चद्दरों का दाम कम था भक्त ने कहा एक रुपया छ आना जोड़ी श्री राम कृष्ण बोले क्या कहते हो जोड़ी एक रुपया छ आना जोड़ी थोड़ी देर बाद श्री राम भक्त से कह रहे हैं जाओ गंगा स्नान कर लो अरे इन्हें तेल दो तो थोड़ा तेल दे दो तो थोड़ा स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री राम कृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया कहा यह आम इन्हें देता हूँ तीन डिग्रियां पास हैं ये अच्छा तुम्हारा भाई अब कैसा है भक्त हाँ दवा तो ठीक हो रही है अब असर ठीक हो, हो तो ठीक है श्री राम कृष्ण